सवाल पूछना हमारा अधिकार है जवाब पाना हमारा हक हमारा देश हमारे अधिकार आरटीआई के तहत की गई अपील पर पब्लिक इन्फॉर्मेशन ऑफिसर यदि आपको जवाब ना दे कोई गलत या दुविधा में डालने वाली जानकारी दे या आपको आरटीआई के बारे में भ्रमित करके जानकारी देने से इनकार कर दे ऊपर बताई गई किसी भी सूरत में आप फर्स्ट एपिलेट अथॉरिटी यानी के पी के सीनियर ऑफिसर को अपील डाले जाने के तीस दिनों के बाद सात दिनों के भीतर एक और अपील कर सकते हैं अगर आप फर्स्ट एपीलेट अथॉरिटी की कार्रवाई से भी नाखुश हैं, तो आप सेंट्रल या स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन को दूसरी अपील भी कर सकते हैं अधिक जानकारी के लिए आप लॉगिन कर सकते हैं www.rti.gov.in